परमादरणी प्रातस्वरणी अनंत सलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के एवं श्री प्रेमपुरी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारविन्दों में साष्टांग दंडवत प्रणाम हमारे जीवन धन गोविंद की वाणी से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे सावरेसलों ने सरकार के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं ये संपूर्ण आकृतियां अपने आराध्य की ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं द्वारिका का वह एकांत शांत वातावरण जीवन धन श्री द्वारिकाधीश एकांत शांत वातावरण में बैठ करके श्री उद्धोजी महाराज को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं जैसे हम वर्षा ऋतु में किसी काम से यदि घर से बाहर निकलते हैं और वर्षा होने लगे तो हम अपने ऊपर छाता तान लेते हैं या कोई अन्य साधन से अपने को बचा लेते हैं वैसे ही मन के विपरीत अवस्था आने पर अपने मन को कैसे धैर्य धारण कराना चाहिए अपने मन की शांति को कैसे सुव्यवस्थित रखना चाहिए ठाकुर जी सिखा रहे हैं हम आप यह विचार करें कि वर्षा हो ही नहीं तो यह भी संभव नहीं है जैसे हमारे आंखों में यदि सूर्य का प्रकाश ज्यादा ताप देने लगता है तो अपने आंखों में हम चश्मा लगा लेते हैं जिससे सूर्य के ताप की रक्षा हो जाती है वो वैसे ही हमारे चित्त में यदि किसी व्यक्ति की वाणी का ताप होने लगे किसी व्यक्ति की क्रिया का ताप होने लगे तो ठाकुर जी बता रहे हैं कि हमारे मन में भी एक प्रकार का चश्मा लगाया जा सकता है ये मन का चश्मा कैसा है इस मन का चश्मा ऐसा है जिसमें ताप ना है संताप ना है वो विचार का चश्मा है कैसा विचार का चश्मा ठाकुर जी सुना रहे हैं केन चिद भिक्षुणा गीतम परिभूतेन दुर्जन गी ही यह भिक्षुक कोई ऐसा विक्षुक है जो दुर्जनों से घिरा हुआ है दुर्जनों के चारों तरफ उसके दुर्जन खड़े हुए हैं और दुर्जन खड़े हुए ही नहीं है अपने वाक बाणों से उस भिखारी को घायल कर रहे हैं ऐसे कटु कटु वाक्य बोल रहे हैं जिन वाक्यों को सुनकर के उसका हृदय विदिढ़ हो जाए किंतु जो उसको गाली दे रहे हैं उसको गाली नहीं देता है और गाली न देने के बाद भी कई बार क्या होता है कि हम परिस्थिति के वश उसको गाली तो नहीं देते हैं किंतु निश्चित रूप से अंदर अंदर हम लोग दुखी होते हैं अंदर अंदर व्यथित होते हैं हमारे महारि ने धर्म की सोलह कलाओं का जहां वर्णन किया है वहां या भी वर्णन किया है कला ये भी है कि हम किसी को दुख न दें, किंतु हम भी दुखी न हों। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को तो दुख नहीं देते अपनी वाणी के माध्यम से किंतु स्वयं दुखी होते हैं याद रखिएगा ये स्वयं दुखी होना भी धर्म के विपरीत है अभी मैं वर्णन करूंगा किसी शरीर की शरीर को पीड़ा न देना किसी के ये तो अब महाराज धर्म है ही किंतु तो अपने शरीर को पीड़ा देना यह अधर्म है दोनों तरफ ध्यान देने लायक बात है हमारी वाणी ऐसी न हो कि दूसरे को व्यथित करे किन्तु दूसरे की वाणी से हम व्यथित न हों। इसके लिए कवच क्या है बस ध्यान दीजिए ये कवच ठाकुर जी बोल रहे हैं स्मरता ध्रत युक्त नपाकम निज कर्मणाम अपने कर्मों का ही विपाक दर्शन करके अपने कर्मों का विपाक का अभिप्राय मानो सामने वाला यदि गाली दे रहा है तो चित्त में यदि आए कि हमारे जीवन में ऐसे पूर्व में कभी कर्म न हुए होते तो इसके मुख से ऐसी कठोर वाणी नहीं निकलती निश्चित रूप से ये गाली देने वाला दोषी नहीं है हमारे कर्मों का ही दोष है हमने सजगता पूर्ण कर्म नहीं किए हैं या कभी मेरे माध्यम से इनको पीड़ा हुई है भी मेरे माध्यम से इनको पीड़ा हुई है आपने सुना होगा एक बार एक ऋषि को धर्मराज ने सूली पर चढ़ा दिया वह जीवन भर तप करता रहा था जीवन भर आराधना साधना में लगा रहा था ऋषि तपस्ि रशी था जब वह उतरा सूली से उसका प्राणांत नहीं हुआ उसके शरीर का पूर्ण रूप से सूली भेदन नहीं कर पाई जब वह उतरा तो धर्मराज से उसने पूछ दिया कि हमारे किस कर्म का फल तुमने ये दिया है बताओ धर्मराज ने कहा कि तुमने बचपन में एक कीड़े को कांटों से चोभा था कितनी अवस्था रही होगी पांच वर्ष के नीचे थी वो ऋषि ने कहा ये तुम्हारा अपराध है पांच वर्ष तक की अवस्था वाले व्यक्ति को बच्चे को पता ही नहीं होता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है वह जब उसको भेद ही नहीं है तो तुमने गलत काम किया है जाओ तुमको भी पीड़ा सहनी पड़े मैं निवेदन कर रहा था यह घटना इसलिए मैंने सुनाई है कि बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है जैसे संसार में बिना पिता के कोई पुत्र का प्रादुर्भाव नहीं होता है दुनिया में कोई भी घटना यदि हमारे साथ घट रही है कहीं भी घट रही है उसके का, उसके पीछे कोई ना कोई हेतु जरूर है कारण जरूर है तो यदि हमने कोई अपराध ना भी किया है हमारी गलती भी नहीं है और यदि सामने से हमको ये गालियां मिल रही हैं बिना गलती के तो निश्चित रूप से हमारे निज कर्मों का परिपाक ही है आज हमको जो दिख रहा है कारण क्या है नारायण कर्म का सिद्धांत बड़ा विलक्षण है कई कर्म तीन दिन में फल देते हैं कई कर्म तीन महाराज सप्ताह में देते हैं कई तीन मास में देते हैं कई तीन वर्ष में देते हैं कई तीन जन्म में भी देते हैं जैसे हम लोग फसल बोते हैं तो कई वृक्ष ऐसे हैं कि छह महीने के अंदर फल देने लगते हैं जैसे गेहूं चना मटर आदि खेती में बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं और जल्दी फल देकर नष्ट हो जाते हैं किंतु यदि आम का वृक्ष लगाओ आप तो वह एक दो महीने में छह महीने में फल देने वाला नहीं है उसको वर्षों से पड़ेगा फिर फल देगा तो जो ये निश्चित रूप से हमें आज फल मिल रहा है चाहे वह सुख का फल हो चाहे दुख का फल हो चाहे प्रशंसा का फल हो चाहे ताप का गाली का फल हो या फल हमारे वृक्ष के बोए वृक्ष का, ब्र, का ही फल है हमारे बोए द्वारा जो वृक्ष बोए गए हमारे कर्मों द्वारा उसका फल है यदि या हम चिंतन करने लगे तो सामने वाले के प्रति द्वेष नहीं होगा गाली देने वाले के प्रति आपका द्वेष नहीं होगा और प्रशंसा सम्मान देने वाले के प्रति आपका राग नहीं होगा संसार में सुख से जीने की ये कला यही है आनंद से जीने की कला यह है कि न किसी से राग करो न किसी से द्वेष करो सजग रहिएगा सावधान रहिएगा जितना दुख हमको द्वेष करने पर होता है उतना दुख हमें राग करने पर भी होता है द्वेष का दुख तो तुरंत समझ में आता है और राग का जो दुख है वो देर में समझ में आता है रुलाएगा प्रेमी भी तुम्हें बिना रोए आपको रहे रखेगा नहीं प्रेमी तो अब सजगता इस बात की है जीवन जीने में कि यदि हमको दुख का फल देने वाला कोई सामने नजर आ रहा है तो वो भी अपने कर्मों का फल समझकर सजग रहो गाली मत दो और सम्मान सुविधा यदि हमारे जीवन में किसी के माध्यम से प्रेम सौहार्द मिल रहा है तो वो भी अपने कर्म का फल ही समझ करके उसको भोगो और सामने वाले के प्रति राग से भरो मत अगर राग से भर जाओगे तो तुम्हें रुलाएगा वो भी परिणाम में दुखो भी देगा तो ये भिखारी क्या करता है भिखारी ने कवच धारण कर रखा है ये कवच ऐसा कवच है विपाकम निज कर्मणाम ये हमारे विपाक है हमारे कर्मों के तो किसको हम गाली दे किसकी हम उपेक्षा करें सहना ही साधन है सहना तप है हमारे आराध्य गुरुदेव तो एक बात कहते थे यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार यदि कर रहा है किसी कारण से और तुमको लगता है कि ये कारण ये है तो उसका सुधार कर लो जीवन पवित्र हो जाएगा और बिना कारण के भी यदि आपको वह गाली दे रहा है आपकी निंदा कर रहा है तो उसको सह लो तुम्हारा तप हो जाएगा दोनों में कल्याण ही है सहना भी कल्याण है आप यदि सह लेंगे तब भी कल्याण ही है और यदि गलती का पता चल जाए कि किस कारण से कहा को सुधार लो तब भी कल्याण है। विपाकम निज कर्मणाम ठाकुर जी ने अब यहां से एक बड़ी अनोखी बात इस भिक्षु गीत का दर्शन उसने उन्होंने प्रस्तुत कर दिया एक श्लोक में अब ठाकुर जी ने बताना प्रारंभ किया कि उज्जैन नगर में कोई ब्राह्मण रहते थे वो ब्राह्मण के पास धन की कमी नहीं थी बहुत धन था वैसे ब्राह्मणों के पास धन होता नहीं है मैं एक बार पढ़ रहा था धन क्यों नहीं होता कारण क्या है यह ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी जी बहुत कम जाती थी अब तो जाने लगी हैं। पहले कम जाती थी तो लक्ष्मी जी से किसी ने पूछ दिया क्या बात है ब्राह्मणों के पास आप क्यों नहीं जाती हो कोई दुश्मनी है बोले हां दुश्मनी है क्या दुश्मनी है आपकी बोले दुश्मनी एक तो ये है इन्हीं ब्राह्मणों के पूर्वजों ने हमारे पति के वक्षस्थल पर लात मारी एक कमी और भी है इन्हीं ब्राह्मणों के पूर्वजों ने हमारे पिताजी को ही पी डाला समुद्र को पी गए ना और बताएं ये ब्राह्मण देवता हमारी सौत को सदा सर्वदा अपने मुख में बैठाते हैं आप लोग सौत जानते हो कि नहीं हे भगवान सौतिया ड सबसे खतरनाक डा है ये तो बड़ा जलाता रह कहे कि तुम्हारी शौद को बोले हां सरस्वती को मुख में बैठाते और जो हमारा निवास स्थान है जहां मैं रहती हूं बिल्लु वृक्ष में निवास है इनका बेल के वृक्ष में तो बिल्लु वृक्ष के महाराज पत्ते तोड़ तोड़ करके सब शिवजी में चढ़ा डालते हैं तो हमारे पिता को ये पी गए हमारे निवास निवास स्थान को इन्होंने खराब कर डाला हमारी सौत को ये मुख में धारण करते हैं हमारे पति के वक्षस्थल पर पैर मारते हैं अब ऐसे लोगों से हम क्या प्रेम, प्रेम करें इसलिए इनके पास हम कभी नहीं जाती किंतु ये ब्राह्मण देवता ऐसे ब्राह्मण देवता हैं जिनके पास धन बहुत है कैसे धन इन्होंने इकट्ठा किया कल मैंने दो दिन पहले निवेदन किया था वार्तावृत्ति कदरियस्तु वार्तावृत्ति के माध्यम से कृषि गोरक्षा वाणिज्यम कुशीदम धर्म एक ये कदर ये है कदरी का अभिप्राय वैसे तो कंजूस व्यक्ति ही है किंतु शास्त्रों में कदरी की व्याख्या की आत्मानम धर्म कृतम च पुत्र दारांश पीडयन देवता अतिथिभृत्यश्च सकदर यृता कदर ही उस व्यक्ति को कहते हैं उसके पास पैसा तो हो किंतु न तो अपने शरीर की सुविधा में वो लगाए और न ही धर्म में लगाए अच्छा चलो शरीर को अपने न संवारे धर्म में भी न लगाए तो पुत्रों को देता होगा बेटा जितना मांगता हो दे दे उसको भी न दे कोई बात नहीं पत्नी को दे देता होगा दारा बोले उसको भी न दे पत्नी भी मांग मांग करके मर जाए किंतु तो न निकले तो चलो देवताओं को दे देता होगा या कभी कभी अतिथि घर में आ जाते होंगे तो अतिथियों का बड़ा सम्मान करता होगा बोले उसको अतिथियों को भी न दे तो जो उनकी सेवा में रहते होंगे सेवक तो प्रिय होते हैं बोले उनको भी नहीं देता है सेवकों को भी नहीं देता है वृत्यांश नौकरों को भी नहीं देता उसी का नाम कदर ये है तो धन तो कमाया था वार्तावृत्ति से और था नंबर वन का कंजूस मक्खी चूस आप लोग मक्खी चूस जानते हो कि नहीं जानते हे भगवान मक्खी चूस उसे कहते हैं कि जो दूध घी में मक्खी गिर जाए उसको ऐसे निकाल कर न फेंके उसको मुख में चूस करके फेंके क्योंकि वैसे तो चूसा नहीं जा सकता मुख के अंदर चूस करके फिर फेंके कहीं इसके साथ दूध भी न चला जाए महाराज ऐसे ऐसे मक्खी चूस होते आपने तो सुना भी नहीं होगा हमको तो एक महात्मा ने बताया कि एक दो मित्र थे दोनों घी खरीद करके लाए दो महीने के बाद एक मित्र ने कहा कि अभी हमारा तो कम से कम सौ ग्राम खर्चा हुआ होगा उसने कहा बाबरे तूने दो महीने में सौ ग्राम खर्चा कर दिया तो बोले तूने क्या किया बोले हमारा तो पूरा रखा है तो खाता नहीं है बोले उसने कहा तूने कैसे खर्चा बोले बात यह है कि जब मैं रोटी में चुपड़ता हूं तो एक उसमें लगा करके नीचे तक लगा देता हूं सब में लग जाती दूसरे कंजूस ने कहा मैं तो केवल बोतल खोल कर रख देता हूं सुगंध लेता हूं बस ऐसे लोगों का नाम भी मक्खी चूस है जी वस्तु बिल्कुल कहा बर्बाद नहीं होनी चाहिए चाहे जीवन बर्बाद हो जाए ये कदर ये ऐसा था व्यक्ति और महाराज इतना ही नहीं नंबर वन का कामी भी था वैसे अधिकतर जो व्यक्ति कामी होते हैं उनके जीवन में धन का संग्रह बहुत कम हो पाता है वह वहां कहीं जहां प्रेमास्पद उनका रहता उसमें उपयोग कर देते हैं किंतु महाराज कामी होने के बाद भी कंजूस था और लोह बहुत बड़ा था और लोभी के साथ साथ कोप भी बहुत करता था गुस्सा भी बहुत करता था नंबर वन का कामी नंबर वन का लोभी और नंबर वन का क्रोधी वैसे तो गीता में भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस ये तीनों महाराज नरक के ही द्वारम नाशन आत्मना नाशनम आत्मना ये द्वार है नरक के द्वार है काम क्रोधस तथा लोभ काम क्रोध लोभ तस्मात एत त्रयम् त्यजेत ठाकुर जी विजलिंग का प्रयोग कर रहे हैं जिनको नरक न जाना हो भाई बात यह है जहां जाना नहीं उन दरवाजों से तो बचना चाहिए ठाकुर जी नर्क के दरवाजे बता दिए नरक जाने के पीड़ा पाने के तीन दरवाजे पहला दरवाजा है काम का दूसरा दरवाजा है क्रोध का और तीसरा दरवाजा है लोभ का आपके जीवन में कामना ज्यादा बढ़ जाएंगी या वासना ज्यादा बढ़ जाएगी तो निश्चित समझ लो कि आपको नरक की ओर ही ले जाएंगे लोभ ही आपको नरक की ओर यात्रा ही कराएगा हमारे आराध्य गुरुदेव तो कहते थे पाप के बाप का नाम लोभ है पाप के बाप का नाम लोभ है यदि लोभ आपके जीवन में आ गया तो ये पाप आपसे कराएगा ही कराएगा बिना पाप कराए ये शांति से आपको रहने नहीं देगा और क्रोध तुम्हारा रहे ही है तो तीनों इसके जीवन में थे बहुत और इतना कहां तक कहें ये अपने ज्ञाति वालों को अपने जाति वालों को भी और अतिथि को भी कभी सम्मान नहीं करता था चलो भाई पैसा दे न दे तो वाणी से तो सम्मान करे हमारे यहां वर्णन की कोई यदि अतिथि आ जाए तो भोजन करा दो निवास दे दो अगर यह भी नहीं दे सकते तो आसन दे दो आसन भी नहीं दे सकते तो पानी आदि पिला दो ये भी नहीं दे सकते तो कम से कम वाणी तो मधुर बोलो ठाकुर जी हमारे कहते हैं वांग मात्र महाराज वांग मात्रेण आपता वाणी के माध्यम से भी इसने किसी का सम्मान नहीं किया अगर वाणी से कभी किसी का सम्मान करता कि आओ भाई बैठो हमारे पास तब भी ठीक था इसने बिल्कुल किसी का कभी सम्मान नहीं किया शून्य वसत आत्मा भी काले कामई नर दिता शून्य मन अभिप्राय क्या धर्म कर्म महाराज शून्य घर में रहता था सच में यदि हमारे घर में हमारे आराध्य गुरुदेव तो महर्षि तो कहते थे जिस घर में सुहा न हो जिस घर में स्वधा न हो जिस घर में भगवान नाम संकीर्तन न हो वही घर शून्य है अरे कभी कभी यज्ञ हो धर्म का काम तो स्वाहा स्वाहा स्वाहा की ध्वनि आए कभी पितरादियों का तर्पण हो पितृ का तो स्वधा की ध्वनि आए और कभी महाराज भगवान नाम संकीर्तन हो तो ध्वनि आए तो लगे तो सही कोई रहता है न कभी संख की आवाज उसके घर से आई न कभी महाराज मजीरे की आवाज आई न कभी किसी प्रेमी की आवाज आई शून्य था घर बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे इसके घर में कोई है ही नहीं धर्म कर्म से शून्य और महाराज ये अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखता था ऐसा नहीं कि महाराज दूसरों के उसमें धर्म पैसा खर्चा करना करे अपने में कर ले कई लोग ऐसे होते हैं कि महाराज धर्म कर्म में बिल्कुल ध्यान नहीं देते किंतु शराब पीने का समय आ जाए तो कितनी भी महंगी बोतल हो उसको लेने में खर्चा आप करने में संकोच नहीं करते अपने में खर्चा कर देते हैं तो ये अपने में भी खर्चा नहीं करता था कहा दुशील से कदरियस्य द्रुहंते पुत्र बांधवा ये दुशील था दुशील का अभिप्राय शीलवान उसको नारायण कहते हैं अद्रोह सर्वभूतेशु ये शील की व्याख्या है जो किसी से द्रोह न करे सर्वभूतों से अद्रोह हो सर्वभूत का ही प्राय चीटी के साथ भी उसका दुश्मनी नहीं होनी चाहिए मच्छर के साथ भी नहीं शील शब्द का प्रयोग अद्रोह सर्वभूतेशु केवल मनुष्येशु नहीं सर्वभूतेशु अद्रोह दुनिया में किसी के प्रति उसका द्रोह नहीं है और तीनों के द्वारा कर्मणा मनसा गिरा अपने कर्म के द्वारा तो किसी को पीड़ा देता ही नहीं है उसका नाम सीलवान है कई बार होता है कि हम अपने कर्म के द्वारा तो किसी को नहीं देते हैं किंतु वाणी के द्वारा तो दे देते हैं गिरा माने वाणी वाणी ऐसी बोल देते हैं व्यंग की वाणी बोलते हैं कई लोगों का स्वभाव होता है व्यंग भरे वचन बोलना और ये व्यंग वचन भी खतरनाक हैं। व्यंग वचन भी बोलने का अभ्यास नहीं होना चाहिए पता नहीं कब किसको कौन सी बाणी आपकी चुभ जाए अच्छा जिससे हम विनोद करते हैं, इसलिए हमारे महाराषि तो कई बार कहते हैं कि विनोद का विषय कभी दूसरे को मत बनाओ जैसे हम कोई बात सुनाते हैं ना हमारी मैंने ये पूरी महाराज परंपरा महाराषि के प्रवचनों में मैं देखता हूं कि कभी भी वह कोई ऐसी वैसी बात कहने वाले होते हैं तो दूसरे का नाम नहीं लेते अपना ही नाम लेते मैं भी सुन रहा था कुछ दिन पहले एक प्रवचन तो महर्षि ने कहा एक महात्मा निन्यानवे के त्यागी थे अब देखो व्यंग की बात सुना रहे हैं निन्यानवे के त्यागी थे गांव के बाहर धुनी रमा करके बैठ गए अगर कोई रुपया सौ रुपया के नीचे चढ़ाए तो चमटे से लेकर फेंक देते थे हटाओ ये मैं रुपया नहीं छूता हूं तुमने हमारी धुनी गंदी कर दी उस गांव का सबसे कृपण आदमी सोचा कि बाबा जी लेते तो कुछ है नहीं तो महाराज जब गांव गांव के सब गणमान्य मुखिया लोग बैठे हों उस समय लेकर के जाएंगे अब जब उस समय लेकर के गया हमारा लाल लाल गांधी छाप आप समझ गए होंगे लाल वाला नोट गड्डियां लेकर के गया और रखा कहा कि गुरुजी ये तुच्छ सेवा स्वीकार हो उस गरीब की तो महात्मा कुछ बोले ही नहीं उसका तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया सोचा कि ये तो तुरंत कहते थे ले जाओ हटाओ यहां से थोड़ी देर कहा कि शायद ध्यान में होंगे इसलिए नहीं बोले थोड़ी देर के बाद कहा फिर प्रार्थना की कि महाराज स्वीकार हो तब भी कुछ नहीं बोले जब तीसरी बार कहा तो ये हमारे महाराजश्री की शैली है महाराज श्री ने कहा वो महात्मा ने कहा प्रभु प्रबुद्धानंद उठा के रख लो आश्रम में काम आएगा अब ये उनके सेवक का ही नाम है जो उनकी सेवा में रहते थे उन्हीं का नाम है अब वैसा तो उनका जीवन कभी था नहीं कभी जीवन नहीं था उनका मैं तो पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज ने बताया कि खटायु परिवार जिन्होंने सच्साह प्रकाशन ट्रस्ट को आप लोग देखते हैं एक दिन वो महाराज जी से पूछे कि महाराज जी भगवान कैसे मिले माता जी ने पूछा भगवान कैसे मिले तो महाराज जी तो कुछ बोले नहीं स्वामी गोविंदानंद जी महाराज वहां खड़े थे नए नए आए थे तो खड़े थे तो बाद में बोले कि भगवान कैसे मिले भगवान किसे खूब सोना चांदी हीरा जब से तो प्रेम करो और भगवान मिल जाएंगे ऐसे जितना तुम्हारे पास माल है सब माल समर्पित कर दो अपने आप भगवान मिल जाएंगे छोड़ दो सब महाराज दूसरे दिन वो माताजी सारी सामग्री थाली में भर करके हीरे सोना चांदी जो उनके पास जेवर थी गणमान्य परिवारों में परिवार वो और सुबह लेकर के बड़ी बड़ी थालियों में सब महाराज जी के पास लेकर विपुल में पहुंच गए वो पहुंच गए तुम्हारा तो जी ने कहा इसमें क्या है तो बोलिए तो बोलिए क्यों लाए हो बोले भगवान की प्राप्ति में गोविंदानंद जी महाराज ने कहा था तो महाराज श्री ने बुला करके कहा कि गोविंदानंद जी कब से उपदेश देने लगे बोले ये कब से उपदेश देने लगे और कहा कि ये वापस ले जाओ महाराज जी ने देखा भी नहीं उसको हम तो आपको क्या कहें जैसे जनक महाराज रहते थे वहां इतने बड़े वैभव में और कहीं राग नहीं था वही हमारे महाराज श्री का उनको कभी कोई वस्तु से राग नहीं था आज से 60 साल पहले कभी हमको महात्मा मिले उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र की सेवा में था 15 साल का था तो महारि एक दिन बोले कि दीनबंधु उनका नाम दीनबंधु था जमुना जी से पानी लेकर के आते थे महाराषि के भोजन बनाने का काम देखते थे दादाजी के साथ प्रेमानंद दादाजी के साथ संवारते थे तो महाराज जी ने पूछा कि दीन बंधु तू साधु बनेगा कि ग्रस्त बनेगा बोले महाराज मेरा तो विवाह करने का मन है किंतु घर में पैसा नहीं विवाह कैसे करूंगा तो उन्होंने कहा विवाह करने का मन है बोले हां तो महाराषि के पास कोई आया होगा महाराज जी ने तकिया उठाई उस समय दस हजार रुपये दस हजार रुपये उठा करके महाराज साठ साल पहले उसको दे दिया कहा दादा को मत बताना तुरंत घर चले जाओ विवाह कर लो और वो लेकर चले गए बाद में विवाह हुआ बच्चे हुए जब हमारा सब परिवार से वैराग्य हुआ तब आए तो हमारा शि का शरीर पूरा हो चुका था तो वहां जहां मैं रहता हूं खूब रो रहे थे फपक फपक करके तो मैं निवेदन करना चाहता था कि जिनके जीवन में न संपत्ति के प्रति राग है और न व्यक्ति के प्रति राग है वो कहे कि प्रभु धानंद जी महाराज उठा के रख लो ये तो यदि कोई बताना चाहते हैं हंसी की बात ऐसी कोई बात तो दूसरे पर प्रहार न हो ये देखिए तो विनोद का मैं निवेदन करा था व्यंग भरे वचन बोलना भी साधक के लिए तो उपयोगी बिल्कुल नहीं है क्योंकि पता नहीं कब किसको कौन सी वाणी चुभ जाए और वह वाणी चुभ जाए तो पीड़ा दे जाए तो विनोद का पात्र भी यदि कभी बनाना हो तो अपने को बनाए दूसरे को न बनाए यह शास्त्र की विधा है तुम्हारा मैं निवेदन कर रहा था कि इस व्यक्ति ने यह दुश्शील था दुश्शील माने द्रोह करने वाला था लोगों से मन से भी द्वेष करता था कर्म से भी द्वेष करता था वाणी से भी द्वेष करता था तो दूसरों से द्वेष करने वाले के साथ लोग स्वाभाविक है द्वेष करेंगे द्रुहंते पुत्र बांधवा दुनिया के दोस्त तुम्हारा दुर्गुण तो बाद में देखें पड़ोसी तो बाद में गाली दे बेटा ही इसको गाली देते थे बेटा गाली देते थे पत्नी इसको गाली देती थी दारा दुहितरो भ्रत्य बिछणना नाचरत प्रियम कोई इसका प्रिय व्यवहार उसके मन का नहीं करता था क्योंकि बात यह संपत्ति किसी को देता ही नहीं था और ये सब लोग महाराज इसके मरण की कामना करते थे आप लोग नाराज मत होना मैं सच्ची घटना बता रहा हूं मेरे पास में एक व्यक्ति आया पचास साल का और पचास साल का होगा मैं वृंदावन में था भी करीब सात साल आठ साल हो गए उसने कहा महाराज जी मैं एक यज्ञ कराने आया हूं कोई आपके संपर्क में कोई ब्राह्मण देवता विद्वान हो तो यज्ञ करा दे हमारा तो हमने कहा कैसा यज्ञ कराना चाहते हो बोले मारण प्रयोग कराना चाहता हूं हम तो घबरा गए मारण प्रयोग किसका कौन सा ऐसा दुश्मन है ऐसा तो कोई हमारे पास ब्राह्मण वृंदावन में तो नहीं जो मारण प्रयोग करे ये मरघट में रहने वाले मारण प्रयोग कर सकते हैं वृंदावन में तो भक्ति का प्रचार प्रसार है यहां तो इस ढंग का प्रयोग कराने वाले कोई नहीं मिलेंगे आप कहीं दूसरी जगह जाओ किंतु मारण प्रयोग करवाना किसका चाहते हो मैंने सोचा कि कोई इसके मानस में किसी के प्रति द्वेष हो तो हमसे बातचीत करेगा तो मैं दोष दोषेश निकाल दूं तो यज्ञ नहीं कराना पड़ेगा इसको पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा तो हमने कहा किसका कराना चाहते हो बोले अपने बाप का मैं तो और घबराया कि बड़ा विलक्षण आदमी है तो ऐसे आदमी के तो दर्शन करना पाप है फिर हमने पूछा कि तुम्हारे बाप ने अपराध क्या किया है बोले अपराध क्या किया है मैं पचास साल का हो गया आज तक न तो गद्दी में बैठने देता है और केवल महाराज 20000 रुपया महीने देता है अगर ये 10-12 साल के बाद मरेगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो रुपये का प्रयोग क्या करूंगा तो अभी मर जाए तो कम से कम चाबी तो हाथ में आ जाएगी आप जरा ध्यान दीजिए कहीं अपराध हमसे तो नहीं बन रहा है यदि पैसे को हम इतना महत्व तो देते हैं कि न पत्नी को दे न बच्चे को दे न सेवकों को दे तो निश्चित रूप से ये लोग ही आपके विपरीत धारणा करेंगे जबरदस्ती के मानस में एक विचार आएगा कि ये मर जाए तो कम से कम मरने की बात तो मिलेगा जिंदा में तो व्यक्ति देने वाला नहीं है मरण की बात हमको देगा ये महाराज विचार इसके लोगों के थे दारा दुहितरो भ्रत्य विषणा नाचरत प्रियमारा तस्वम यक्ष वित्त से उभय लोकता केवल यक्ष वित्त था यक्ष वित्त माने केवल जो धन की रक्षा करे जैसे गंधर्व हैं भूत हैं प्रेत हैं ये सब अलग अलग योनिया हैं वैसे की योनि है यक्ष योनि ये यक्षों के राजा ही हमारे श्री भगवान शिव के जो मित्र कहे जाने वाले हैं कुबेर वो यक्षाधिपति हैं, तो यक्ष जो लोग यक्षों का काम क्या है जहां संपत्ति होती है बहुत ज्यादा संपत्ति वो संपत्ति की केवल रखवाली करते हैं ना तो वह प्रयोग करते हैं ना किसी को प्रयोग करने देते हैं ना तो स्वयं उपयोग उसमें लाते हैं उसको अब आप लोग बुरा मत मानिएगा कहोगे कि धर्म पर प्रहार कर रहे हैं ये मंदिरों में साधुओं के कमरों में ये जो इतने इतने करोड़ रुपया निकल रहे हैं अरबों रुपया निकल रहे हैं सब ये यक्ष वित्त हैं क्योंकि स्वयं प्रयोग कर नहीं रहे हैं और किसी को प्रयोग करने देते नहीं हैं। अब चाहे भले वो साधु भेष में हो कोई भी व्यक्ति भाई बात ये है कि कानून तो एक है धर्म का आप जरा विचार कीजिएगा इस ढंग का जो व्यवहार है व्यक्ति के जीवन में इतना इतना रुपया इतना इतना पैसा यदि पड़ा है तो यक्ष वित्त नहीं तो और क्या है यक्ष वित्त है क्योंकि इन्होंने स्वयं तो उसका प्रयोग किया नहीं है अच्छा मानो यदि भविष्य की दृष्टि से अपने लिए कोई बचाकर रखे भी तो कितना अपने लिए रखेगा भाई कितना भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इतने तो जरूरत पड़नी नहीं सकती व्यक्ति को इतने भविष्य में कभी जरूरत पड़ जाएगी तो ये यक्ष वित्त तो हो गया है शुभ हमारे ठाकुर जी कहते हैं तस्यवम यक्षवित्तस्य। मैं तो एक दिन बैठकर चिंतन कर रहा था अपने ठाकुर जी के बारे में राम जी हमारे कुछ छोड़कर नहीं गए कन्हैया भी महाराज कन्हैया के कमरे में कुछ निकला क्या कभी वो कहते भगवान है और कमरे में इतना माल निकल पड़े हमको तो एक बार जब यहां कथा करने के लिए हम आए किसी उद्योगपति की कथा थी प्रेमपुरी में रुका था तो जो व्यवस्था में लोग थे हमारे तो जब मैं चलने लगा तो हमने अपने सेवकों को कहा कि सब सफा कर दो कमरा क्योंकि तो हमने महाराज से सुना था कि कमरे को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए पता नहीं बाद में कौन आएगा तो संस्कार दिमाग में रहता है तो महाराज उन्होंने बताया कि अमुक अमुक जब यहां बकता है तो बाद में जब हम लोगों ने कमरा सफा किया तो उस कमरे से महाराज कई किलो सड़ी मिठाई निकली कई किलो सड़ी मिठाई निकली क्योंकि आए और उन्होंने महाराज ध्यान नहीं दिया नीचे बिस्तर के रख दिया होगा तो बाद में हम सामग्री ले जा रहे थे अपने घर में तो मुझे लगा कमा ले भाई लोग कैसे इतना वस्तु को बर्बाद कर देते हैं तो निश्चित रूप से महाराज यक्षवित्त ही है और इसको श्रीमद भागवत महापुराण में दसम स्कंद में महाराज ठाकुर जी ने एक असुर का उद्धार दाऊ दादा से करवाया है ऐसे लोग ही न खाएं न खाने दें न उपयोग करें न उपभोग करने दें इसी का नाम यक्षवित्त है और इस यक्षवित्त से पता क्या होगा दोनों लोगों से महाराज वाच्युत तो हो गया क्योंकि धन है धन से दान नहीं किया धर्म नहीं किया तो परलोक नष्ट हो गया अरे भाई धन इसलिए है कि दान करो भजन करो और उसके रक्षा में ही लगा रहा तो भजन का नहीं किया क्यों धन के रक्षा में लगा रहे, लगे रहोगे तो भजन कहां से होगा तो जीवन बिगड़ गया और लोगों को तुमने दिया नहीं तो न बच्चों को दिया न पत्नी को दिया न सेवक को दिया किसी को दिया ही नहीं परिवार वालों का सम्मान नहीं किया अतिथि का सम्मान नहीं किया तो ये लोग भी बिगड़ गया ठाकुर जी कहते हैं उसका दोनों लोग तस्वम यक्ष वि चुत्योभ लोकता धर्म काम विहीनस्य चुक्रधु पंच भागीना ये श्लोक बड़ा काम का है हम लोगों के धर्म काम हीनस्य न उसने धन का प्रयोग धर्म में किया और न धन का प्रयोग काम में किया अर्थात अपने उपयोग में वो लाया नहीं तो चुक्रुधु पंच भागीना भैया ध्यान रखना हमारे जीवन में जो धन आता है न उस धन के पांच पार्टनर होते हैं अगर आप लोग इन पांच पार्टनरों को नहीं दोगे बंटवारा नहीं करोगे जो आपके पास में आया है ये नाराज हो जाएंगे जैसे फैक्ट्री में आपके पार्टनर हो और लाभ हो और पार्टनर को ना दिया जाए तो धीरे धीरे वो नाराज होकर के अपनी संपत्ति छीन लेगा कि नहीं छीन लेगा तो व्यापार आपका नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा बर्बाद हो जाएगी आपकी फैक्ट्री वैसे ये पांच भागीदार कौन कौन है जो चुक्रधु पंच भागीना आप लोग कहोगे कि मेहनत हम करते हैं किंतु ये पांच पार्टनर कहां से आ टपके इनका नाम हमको तो पता नहीं है हमारे में तो कहीं नाम इनका है नहीं नारायण भले नाम न हो किंतु इनका नाम जान लीजिए आप और जो लोग इन और हमको पता है भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो इन इन पार्टनरों को देते रहते हैं उन्हीं के यहां पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति चलती है और पार्टनरों को देना बंद कर देते हैं तो कई नाती पोता ऐसा महाराज नालायक निकल जाएगा कि सब बर्बाद करके चला जाएगा शराब में जुए में विचार में क्योंकि उन्होंने पार्टनरों को दिया नहीं ये पांच नाम आप रख लीजिए पहले तो पार्टनर है देवता लोग आप कहोगे देवता पार्टनर कहां से हो गए आपके घर में आपकी फैक्ट्री में बिजली का मीटर लगा होगा अगर एक महाराज पंखा एक चक्कर घूमता है तो मीटर घूम जाता है कि नहीं घूम जाता आजकल तो हमको किसी ने बताया कि एलिमेटर आदि भी लगे होते उसमें छोटी छोटी लाइट लगी हो तो उससे भी मीटर घूमता है तो भैया वो तो कंप्यूटराइज़ हो गया ना पहले पता नहीं चलता था अब छोटी सी भी लाइट जलती है आप मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाते उसमें भी अगर कुछ हो छोटा सा बल्ब हो तो उसमें भी मीटर घूमता है उसमें भी बढ़ता है किंतु सूर्य देवता हमको रोज प्रकाश देते हैं वायु देवता हमको हवा देते हैं मेघ हमको पानी देते हैं इन लोगों ने कभी आपके सामने बिल भेजा सूर्य देवता ने कभी बिल भेजा कि हम इतने दिन से तुमको हवा पानी सूर्य प्रकाश दे रहे हैं पवन देवता आपको हवाय दे रहे हैं कभी इन लोगों ने आपके पास में बिल नहीं भेजा इसका अभिप्राय यह नहीं कि जिसका बिल ना आए उसका पेमेंट न हो अरे भाई पूछ लेना चाहिए कितना बिल हुआ है ये नहीं कि उसने बिल नहीं भेजा तो ये देव यज्ञ अपने जीवन में करते रहना चाहिए अपने पास जो संपत्ति आती है उसका प्रयोग देवताओं के निमित्त यज्ञ के माध्यम से करते रहना चाहिए दूसरा हमारे ऊपर पितरों का ऋण है ये पितृण क्या है हमारे माता पिता ने करुणा करके शरीर दिया है और शरीर नहीं दिया माँ ने क्या क्या नहीं किया इस शरीर के लिए हम तो कभी मां की करुणा का स्मरण करते तो हृदय बनाता है किंतु क्या हमने कभी उनके लिए कुछ किया है अगर वो ना भी है तो पितरों का पूजन करते रहना चाहिए उनके निमित्त कुछ ना कुछ व्यवहार होना चाहिए धन का व्यय होना चाहिए और तीसरे पार्टनर हमारे यहाँ ऋषि है ऋषि है ये ऋषि माने होता रिसर्च करता जिन ऋषियों ने हमारा रिसर्च कर करके हमको ज्ञान दिया है वो ज्ञान दिया है तो ऋषियों का भी सम्मान विद्वानों का सम्मान समय समय पर होते रहना चाहिए जैसे अलकलाप देख रहे थे इन विद्वानों को बुला करके सम्मान किया गया ये हमारा परंपरा है हमारी सनातन परंपरा है अब ऐसा लगे कि इन्होंने कुछ हमारा तो जब तो किया नहीं है हमारा कुछ संकल्प तो लिया नहीं इनको हम क्यों मिठाई दे इनको हम क्यों दक्षिणा दें क्यों इनको ग्रंथ दें क्यों इनका हम सम्मान करें तो केवल स्वार्थ में जीवन से काम बनने वाला नहीं है ऋषियों का भी सम्मान होते रहना चाहिए विद्वानों का सम्मान होते रहना चाहिए धन का प्रयोग हमारा धर्म के माध्यम से इस प्रकार लगाना ही चाहिए विद्वानों के लिए ऋषियों के लिए संतों के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए उनके कपड़े की व्यवस्था हो जाए रहने की व्यवस्था हो जाए ठाकुर जी ने दिया है तो तीसरा ऋण तो हमको ऐसे उतारना चाहिए और चतुर्थ ऋण जो हमारे ऊपर है वो भूत ऋण है भूत ऋण का अभिप्राय भूत ऋण जिससे हम लोग चलते हैं न चाहने के बाद भी सबको लगभग घर में कॉकरेज हो जाए तो महाराज बम्बारी करना पड़ता है कि नहीं रसोई घर में बमबारी ही तो है उसमें कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं अरे भाई अब तक जो गेहूं आता है अब तक जो चना आता है उसमें भी बहुत कीड़ों को मारना पड़ता है कई बार चना की खेती में कीड़े हो जाते हैं तो किसान उसमें ऐसे मरा जहर छिड़कता है कि जिसे सब मर जाए जमीन में जाने कितने कीड़े होते हैं जो जड़ों को खराब करने लगते हैं तो जमीन में भी जहर मिलाना पड़ता है उनको मारने के लिए तो जाने अच्छा गाड़ी से चलते हैं तो कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं मच्छर मर जाते हैं ये जानकारी में नहीं मरते हमसे प्रयास से नहीं मरते हैं किंतु मरते तो हैं ही तो ठाकुर जी ने यदि हमारे संपत्ति दिया है तो एक हिस्सा उनको भी मिलना चाहिए कभी कबूतरों को दाना डलवा दिया कभी गाय को चारा डलवा दिया और कभी चीटियों को दाना डलवा दिया ये जो है ये भूत यज्ञ में है और हमको पता नहीं है कितने लोग हमारे प्रति संकल्प करते हैं कि इनका जीवन बड़ा मधुर रहे अब उन उनका संकल्प जिन जिनका संकल्प है हमको पता नहीं किंतु तो उनका ऋण हम उतार सकते हैं अतिथि ऋण से जो भी हमारे अतिथि माने जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, आप दुकान पर बैठे हो फिर ऑफिस में बैठे हो कोई भिखारी आ जाए वो भी अतिथि है अगर आपका लगे कि इसको देना उपयोग है आजकल तो बड़ा विलक्षण है पता ही नहीं चलता है कि कौन किस वेश में आया है आपको लगे उचित है देना है तो दो न देना लगे तो कम से कम मधुर वाणी तो बोलो कठोर वाणी न बोलो ये पांच प्रकार के जो यज्ञ करता रहता है अपने जीवन में महाराज तो उसके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी धन चलता है ये धन का कुछ हिस्सा इन पांच यज्ञों में लगाते रहना चाहिए इस व्यक्ति ने एक भी यज्ञ नहीं किया तो चुक्रदु पंचभागी ऋषियों को सम्मान बने का विद्वानों का सम्मान है यह भी उतारने का और विद्वानों से पढ़ो ये भी ऋषियों ऋषि है उनसे योग्यता स्वीकार करो ये भी ऋण में उतर जाएगा ऋषियों को सम्मान करते रहना चाहिए विद्वानों का सम्मान करते रहना चाहिए बने का सुविधा संपत्ति कैसे भी दिया जाए उनको अब जो चले गए हैं उनके निमित्त ही करना है हमारे जो गुरुजन है जो भी है उनको करते रहना चाहिए इसने धन का प्रयोग कहीं नहीं किया ना महाराज किसी को दिया तो चुक्रधु पंचभागी भागीना ये पंचभागी पार्टनर माने हिस्सेदार तो ही तो होता है इसलिए मैंने पार्टनर शब्द का प्रयोग किया है ये पंचभागी पंचभागीना ये पांचों महाराज नाराज हो गए और जब नाराज हो गए तो इनके दीवन से अपना अपना हिस्सा निकाल लिया और जब अपना अपना हिस्सा निकाल लिया तो धन चला गया महाराज पुण्य स्कंद भूरिदाह भूरिदा शब्द भूरिदा का प्रयोग किया इसी उद्धव जी महाराज के लिए ये उदार मना उद्धव पुण्य के स्क एक ही स्कंद के कारण इसके पास धन था वह चला गया और जब चला गया तो जाति वालों ने भी इससे प्रेम छोड़ दिया महाराज धन के कारण ही संबंध संसार के होते हैं बनी बनी के हजार यार होते हैं और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं फिर उसके बाद जो इसकी दशा हुई है परिवार वालों ने स्वजनों ने मित्रों ने क्या क्या इसके साथ व्यवहार नहीं किया किंतु एक वाक्य हमको बहुत अच्छा लगता है इनका कल मैं निवेदन करूंगा वो कहते हैं अयम में भगवान तुष्टा जब सब कुछ चला गया और सब लोगों ने डंडा मारकर घर से निकाल दिया कल सुनोगे तो क्या कहते आज मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए हमको ये वाक्य बहुत अच्छा लगा बोले आयम में भगवान तुष्ट आज मेरे ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न है किसी ने पूछा क्यों प्रसन्न है बोले दशा में ताम हमारी ऐसी दशा बना दी अब हमारी ऐसी दशा बना दी तो स्वाभाविक है कि दुनिया के लोग छोड़ दिए फिर जो मस्ती में आकर ये गीत गाता है वे निवेदन कल से प्रारंभ हो जाए गीत गीत श्लोक तो ज्यादा नहीं इसकी भूमिका ही है इसकी फिर कैसे कैसे भावों से उन्होंने चिंतन किया है कि दुनिया में कोई भी सुख दुख का कारण नहीं है नारायण सुख दुख का जो कारण है वो अपना मन है तो मन की चिकित्सा कैसे की जाए इन्होंने ऐसी सुंदर चिकित्सा की है अब हमारे ठाकुर जी बक्ता है इस प्रसंग के और उद्धौ जैसे श्रोता हैं तो रसीला क्यों न हो दोनों रसीले हैं दोनों रस से भरे हैं जब श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तो कहने क्या है तुम तो भगवान ने कैसे शिवधो जी को समझाया है इसकी चर्चा नारायण अब हम क्रमशाह करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन पवित्र चरणारविंदों में यही प्रार्थना है हमारी मथी हमारी रथी हमारी गति उन्हीं के चरणों में बनी रहे सप्ताह करते करते अभ्यास ऐसा हो गया कि तो समय पता ही नहीं चलता कब चला गया वो चार पांच घंटा लगातार बोलते न? एक तो अभी ये तो एक घंटा तो लगता है अभी प्रारंभ ही किया है जैसे वो हमारा गला गर्म होता है ना और तब तक टाइम पूरा हो जाता है यहाँ बड़ी विलक्षणता है क्योंकि वो हम लोग कथा का अभ्यास हो गया है सप्ताह वाला तो ये समय महाराज लगता है कि अभी तो प्रारंभ किया और घड़ी में टाइम बज गया तो भूमिका में पूरा हो जाता है कोई बात नहीं तब इन विषयों का मूल से हम लेंगे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय